यदा यदाव योग तदा तेना आत्मा आत्म उधारा अनर्थव्राता अतः उधरेम आमात्माद आत्म हात्म बंधुरात्म ऋपुरात्म उधरे संसारसागरेमग्न आत्मना आत्मान तत उदर्ध हरेत उगारूढ़ता आद नमानमदो न अधोगमे आत्मा एवही, आत्मनो यमनो बंधु नि अ किबंधु यहा संसार बंधुर तावत प्रति वत्म प्रतिकूल स्नेहादिबंधनायतन तस्तुम अवधारण आत्मा आत्मनो बंधु आत्मा ऋपु शत्रु योन्यपकरी बाह्यशत्रु सोप आत्मयुक्त युक्त अवधारण आत्मा एव रिपुः आत्मन इति